प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा भगवान की कृपा और संतों की कृपा में क्या अंतर है समाधान भगवान की कृपा ही संतों की कृपा है संतों को आखिर किसने प्रकट किया भगवान की कृपा ने ही जीवों के कल्याण के लिए संतों को संसार में भेजा भगवान ने देखा कि मैंने वेद में मनुष्यों के लिए सारा ज्ञान दे दिया परंतु माया उस ज्ञान को टिकने ही नहीं देती गायब कर देती है तब भगवान की अनुग्रह शक्ति के द्वारा संतों का अवतार होता है संत लोग भगवत प्रेरणा से यहाँ रहकर एक आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं उनके संग से संसारी लोगों का जीवन भी सुधरता है और वे अंत में माया से छूट सकते हैं संतों के संग के बिना माया के चक्कर से छूटना असंभव ही है इसलिए जो संतों की कृपा है वह भगवान की ही कृपा है उसे अलग मत मानो संत का जीवन और उपदेश भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है हमारी दृष्टि से तो संसार में सब भगवान की कृपा ही हो रही है दूसरा कुछ नहीं हमारी कोई सेवा करता है तो हम यही सोचते हैं कि भगवान ही सेवा कर रहे हैं कोई व्यक्ति नहीं संत इस बात को समझता है पर सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि लोग कर रहे हैं संत समझता है कि प्राण बुद्धि मन सबको ईश्वर ही चला रहा है मैं क्या कर सकता हूँ इसलिए संत कभी अहंकार नहीं करता वह तो उपदेश भी भगवान की कृपा शक्ति की प्रेरणा से ही करता है इसलिए हमारी दृष्टि में तो भगवत कृपा और संत कृपा में कोई अंतर नहीं है जिज्ञासा कभी कभी देखा जाता है कि महापुरुष चरित्रहीन व्यक्ति पर तो कृपा कर देते हैं और चरित्रवान व्यक्ति उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाता इसमें क्या महापुरुषों के द्वारा किए गए पक्षपात के अतिरिक्त कोई हेतु है समाधान यदि आप महापुरुषों की बात करते हैं तो उनमें न किसी प्रकार का पक्षपात होता है और न ही किसी से कोई स्वार्थ अन्य किसी की बात मैं नहीं करता हूँ यदि आपको महापुरुषों द्वारा किसी चरित्रहीन व्यक्ति पर कृपा की गई दिखती है तो उस व्यक्ति का पूर्वजन्मकृत पुण्य ही समझना चाहिए यदि चरित्रवान व्यक्ति के प्रति महापुरुषों की उपेक्षा दिखती है तो उसमें उस व्यक्ति के द्वारा पूर्वजन्म में किए गए सत्कर्मों का अभाव समझना चाहिए भले ही वह वर्तमान में चरित्रवान दिखता है इसका फल जब प्रकट होगा तो महापुरुषों की कृपा भी उस पर दिख सकती है महापुरुषों में तो यह भी संकल्प नहीं उठता है कि इस पर कृपा करें या इस पर ना करें व्यक्ति पात्र हो तो वह स्वतः कृपा प्राप्त कर लेता है इसलिए महापुरुषों में किसी प्रकार के पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती है बल्कि व्यक्ति का अपना पुण्य ही उस कृपा में मुख्य रूप से हेतु बनता है पुण्य का अभाव ही उपेक्षा में हेतु बनता है जिज्ञासा यदि व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में किया पुण्य ही कृपा में हेतु है तो महापुरुषों को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है समाधान महापुरुषों की कृपा का बड़ा महत्व है पर वह तभी दिखती है जब व्यक्ति उसको धारण करने का अधिकारी होता है पूर्व के सत्कर्म तो उस व्यक्ति में अधिकारी तुलाता है और कृपा उसका फल देती है अतः महापुरुषों की कृपा की उपेक्षा नहीं की जा सकती जिज्ञासा शास्त्र साधु से कहता है कि गृहस्थ का संग न करे और गृहस्थ को कहता है साधु का संग करे इस प्रकार दो विरोधाभास वाली बातें कैसे हो सकती है समाधान दो बातों में विरोधाभास तो तब होता है जब वे एक ही व्यक्ति के लिए विधि निषेध के रूप में साथ साथ कही हो यहाँ साधु के लिए गृहस्थ के संसर्ग का निषेध किया है और गृहस्थ के लिए साधु के संसर्ग का विधान किया गया है विचार करने पर मालूम पड़ता है कि ऐसा क्यों कहा है गृहस्थ साधु के साथ रहकर उसका आचार विचार देखेंगे उपदेश सुनेगा या उसकी सेवा करेगा तो गृहस्थ का जीवन स्तर ऊपर उठेगा साधु को तो गृहस्थ के आचार विचार से लेना देना नहीं है उल्टा गृहस्थ के संग से तो उसके चिंतन के समय में कटौती हो जाएगी साथ में दुनिया का ज्ञान भी बढ़ेगा इस प्रकार साधना में विघ्न रूप होने से उसे गृहस्थ के संग से दूर रहने के लिए कहा है इसी प्रकार गृहस्थ को कहा कि साधु की पूजा करो क्योंकि उससे उसका कल्याण होगा पर साधु में जो पूजा कराने का संकल्प होगा उससे तो साधु की हानि ही होगी इसलिए शास्त्र जो कहता है उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं समझना चाहिए